पत्थरों से कूट कर रस्त निकाला शत्रूं से रक्षा करने वाला सब उत्पन्य हुए पदार्थों का राजा छाना जाता हुआ यग्य के लिए मार्ग जानता है अर्ध हे छाने जाने वाले सोम कार्य करने में बुद्धिमान हमारे पूर्वज प्राचीन काल में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 जलों से मिश्रित होकर मेढ़ी के बालों की छाननी के ऊपर जाकर रस दे दो उपरांत आनंद देने वाला इंद्र को पीने को देने के लिए प्रसन्नता बढ़ाने वाला जल से युक्त पात्रों में जाकर बैठ अर्थ हे सोम सैकड़ों धाराओं से तू द्युलोक से वृष्ट कर यज्ञ में सहस्त्रों प्रकार के धन दो तथा अन्न देने की कामना करता हुआ जलों में मिलकर कलश में जाकर रहा और हमारी आय बढ़ाकर गौ के दूध से मिश्रित होकर यज्ञ में आओ अर्थ बुद्धिमानों द्वारा शुद्ध होने वाला चपल घोड़े की भांति शत्रुओं को दूर करता है गौ का स्वीकार करने योग्य दूध की भांति सोम रस पवित्र है विस्तीर्ण मार्ग की भांति घोड़ा जैसा उत्तम रीति से स्वाधीन रहता है वैसा यह सोम रस यज्ञकर्ताओं के अधीन रहता है अर्थ उत्तम यज्ञिय साधनों से युक्त यज्ञकर्ताओं द्वारा शुद्ध किया जाने वाला तू सोम गुह्य सुंदर रसात्मक स्वरूप प्राप्त कर रस रूप हो जाओ घोड़े की भांति तू हमारी इच्छा के अनुसार अन्न हमें प्राप्त हो ऐसा कर हे सोमदेव प्राण को प्राप्त करा दो गोदुग्ध को प्राप्त कराओ अर्थ पापों को दूर करने वाले नए उत्पन्न हुए सब जिसको चाहते हैं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 यज्ञ पात्र में जाते हुए यह सोम रस शब्द करता हुआ कलश में प्रवेश करता है अर्थ हे सोम बड़े याजकों द्वारा छाने जाने वाला शब्द करता हुआ छाननी में से चला जा अर्थात छाना जा खेलता हुआ यज्ञ पात्रों में जाकर रह स्वच्छ होकर आनंद बढ़ाने वाला होकर इंद्र का आनंद बढ़ाए अर्थ इस सोम रस की बड़ी रस धाराएं विशेष रीति से चलने लगी उपरांत गोदुग्ध से मिला हुआ सोम रस कलशों में प्रविष्ट हुआ साम गायन करने वाला साम वेदी ज्ञानी याचक साम गायन करता हुआ आगे जाता है मित्र रूपी स्त्री के पास जैसे पुरुष जाता है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 अरे वर्ण का सोम ऋतुजों ने लाया बहुत बार स्वीकार करने योग्य जल में देवों को प्राप्त की कामना करने वाले याजकों के यज्ञस्थानीय कलश में शब्द करता हुआ जाता है हष्टोनुवाकः सप्त नवततम सुक्तम अर्थ इस सोम की प्रेरक शक्ति स्वर्ण के साथ शुद्ध होकर यह दिव्य सोम अपने रस को दिव्य गुणों के साथ देता है रस निकाला यह सोम शब्द करता हुआ छाननी में से छाना जाता है जैसा हवन करता गौ आदि पशु जहां बांधे होते हैं उस घर के पास जाता है अर्थ कल्याण करने वाला संग्राम के योग्य वस्त्रों को धारण करने वाला महान बड़ा काव्य करता उत्तम स्तोत्र बोलने वाला महाज्ञानी जागृत रहने वाला सोम देवों के प्राप्त के लिए किए जाने वाले यज्ञ में कलश में प्रवेश करो अर्थ यशस्वीों में अधिक यशस्वी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 बलशाली वीरों के समुदाय शत्रु से त्रस्त होकर शीघ्र शत्रु पर आघात करने वाले तथा शत्रु का नाश करने वाले सोम के पास उत्तम प्रकार यज्ञ गृह के पास गए सबको प्राप्त करने योग्य शत्रु के आक्रमण जहां नहीं होते ऐसे सोम के उद्देश्य से साथ-साथ मित्र रूप याचक वाद्य को बजाते हैं अर्थ वह सोम शीघ्रता से जाता है बहु प्रशंसित को गमन सामर्थ्य का अनुकरण करता है सरल खेलने वाले इस सोम को गमन करने वाले अन्य कोई अनुकरण कर नहीं सकते तीक्ष्ण तेज से युक्त सोम अनेक रीति से अपना तेज प्रकट करता है दिन में यह सोम हरे रंग का दिखाई देता है तथा रात के समय स्पष्ट प्रकाश युक्त दिखाई देता है अर्थ सोम बलवर्धक है यह गमनशील है सोम इंद्र में बल वर्धक रस को प्रेरित करता है उस इंद्र के आनंद बढ़ाने के लिए सोम रस निकालकर देता है राक्षसों को मारता है शत्रुओं का चारों ओर से संहार करता है धन देता है तथा यह सोम बल का स्वामी है अर्थ इसके अनंतर पत्थरों से कूटकर निकाला सोम रस मीठी धारा से देवों के साथ संबंध करके